राज्य बल के सबका समाधान करता है सचने कहा जैसे युद्ध में योद्धा लोग तीर का प्रयोग करते हैं बाण का प्रयोग करते हैं वैसे मैं आप पर दो बाण छोड़ते दो तीर। अब आप तीन अपना बचाव कर लीजिए मान इनका समाधान कर दीजिए

और आप की जो ब्रह्म चर्चा है इसमें विजयी हो जाएगी अद्भुत है यह मनना गुरु पाच काल के सभी ब्राह्मण विद्वान उपस्थित हैं इतनी बड़ी विद्वत सभा

और लोग जगल के तरफ पर तरफ से पूछ रहे हैं उनका भी समाधान करते जा रहे हैं बीच में श्री बासत नवी कुमारी ब्रह्मवादियों हैं ब्रह्मवादी और उन्होंने

के साथ हमारे दो प्रश्नों का समाधान उनमें पहला प्रश्न ये स्वर्ग से ऊपर क्या है पृथ्वी के नीचे क्या है दोनों के बीच में क्या है मानो देश की सीमा से अतिक्रांत क्या है ये प्रश्न है

ये देश माने आप लोग ऐसा नहीं समझना ये भारत देश और ये पाकिस्तान देश और ये बर्मा देश क्योंकि तो तो हमारे बचपन में केवल भारत देश था ना बर्मा देश था और ना पाकिस्तान देश था ये तो दोनों बार में बना लिए गए तो ये तो मनुष्य निर्मित देश है

अच्छा यदि भौगोलिक सीमा मानी जाएगी तो बीच बोलते हैं एशिया अफ्रीका तो वो भी नहीं भौगोलिक सीमा बने तो यदि प्रशासनिक सीमा मानी जाए तो ये नेपाल और ये भारत बर्ष तो ये प्रशासनिक सीमा बने देश माने जिसमें पश्चिम उत्तर दक्षिण

ऊपर नीचे बाहर भीतर इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है मानो जिस बच्चे की वजन से ये सब व्यवहार होते हैं उसकी सीमा में ना आवे बल्कि उस सीमा को भी अपने भीतर रखे पूर्ण मगर सूर्य मरम हो

क्या है अब जो काल की सीमा से अतिक्रांत है यदि भीषण क्यों भवत क्यों भविष्य क्यों जो कभी पैदा हुआ पैदा होकर आज है और आगे होगा वो बस्ती ही और वो काल भी

माने बती की सीमा को तो पार किए हुए काल की सीमा को तो पार किए हुए जिसमें आज कल परसों नहीं, जिसमें ये पहले ये पीछे नहीं जिसमें कार्य और कारण नहीं है ये सबसे परे रंग करके और सब में भरपूर है अनुसूचित है जिसका वर्णन अंतर्यामी ब्राह्मण में हुआ

सब जिसका शरीर है सब जिसको नहीं जानता है जो सबके भीतर रहता है और सबका नियमन करता है वो सूत्रात्मा क्या है प्रश्न जो है यहाँ सूत्रात्मा के संबंध में जैसे एक सीख खींच लेते हैं मर्यादा होती है एक तो सब सबकी तो मर्यादा हो और सब को धारण करे

जब भिन्न भिन्न फूलों में एक सूप होता है तो एक कतार में उन फूलों को नियमित कर देता है नियत कर देता है वो सूख तो इस प्रकार ये सारी सृष्टि के भीतर वो सूत्र प्रोकता है जिसमें ये संपूर्ण विश्व सृष्टि एक

प्रश्न ये प्रश्न किया बाचक नवी जारगी ने इसके उत्तर में जागल के ने बताया आकाशे प्रोत्य प्रोतस् आकाश में अर्थात अव्याकृत में नाम और रूप

प्रगट होते हैं जिस में जिसके द्वारा अलग अलग चीजों का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि ये काल है और ये ब्रह्मलोक है ये धरती है ये आसमान है ये अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज जाहिर होगी तो इसका कोई न कोई नाम होगा

और एक से दूसरे को अलग करने वाली कोई ना कोई उसकी विशेषता हो जरूर होगा तो नाम रूप व्या करवाए ये जो व्याकृत नाम रूप है वो कहा से निकला है बोलो वही जो सभी आकाश है सभी ब्रह्म है तो उसी से सब निकला हुआ है तो दूसरे प्रश्न के लिए अब आप

तैयार हो जाए कहा आपको नमस्कार है क्या होगा नमस्ते अतरस्म धारेस्वी कहा जाग्रवल आपसे नमस्कार है जिस विद्या ग्रहण करते हैं

उसको नमस्कार भी करना पड़ता है और भर सुनाया और उसके बाद ढोले थी तो मैं जानता ही था आपने क्या सुनाया और <laughs> तो उसके पे सुनाता है उस बार भी मैंने देखा है अति जिंदा है तो पंद्रह बरस पहले बीस वर्ष पहले यहाँ रोटी में बैठा था मना किनारे

और यहाँ कोई महात्मा लोग झाड़ी वाले हैं सब आकर प्रश्नोत्तर होता वो सबसे आगे वर्ष मैं कोई मंत्र बोलू श्लोक बोले तो वह दो दूसरा है और आगे रहने वाला अपना मुंह बनाता चलता है ना वैसा

बनाती हर बात सोचा कि कितना याद है बहुत है लिखी पर मैंने नए श्वेत बोलना शुरू कर और नए द्वेत बोलते भी ऐसे नहीं मिला मैं समझ गया की बात बात है न

बताने एक एक बच्चे बता है बच्चा था।, था था बताया उसका था था। नाम रुमाल मालूम ना दिखाना तो वो व्याख्यान सुनते हैं तो व्याख्यान सुन के नोत कर लेते हैं प्रकार नोत करवा लेते हैं और बाद में उसके अपने नाम से

प्रसिद्ध करते हैं तो है ये तो हमको तो पहले से ही मालूम है ऐसा होता है कि जो तो इस देशता के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है उसके हृदय में विद्या की अभिव्यक्ति नहीं होती है विद्या एक बड़े है और वो विनय आदि सद्गुणों से युक्त हृदय में ही प्रगट होती है नहीं तो प्रगट होते भी अपना कार्य नहीं करती है प्रतिबद्ध होती है।

उसके तो प्रगट होने में रुकावट पड़ जाती है तो गार्ग ने कहा नम उसको याग्व के हम आपको तो नमस्कार करते हैं नम शब्द का एक तो अर्थ होता है नमन झुकना अपने अहंकार का तरह त्याग नमनम तो तो नम्न है ना नमान गुप्त है नमान मैं नमस्कार करता हूं नमस्कार

वैष्णव देवी ने इसका अर्थ बड़ा किया है अहिर्वता है नमक शब्द की विस्पत्ति दी गई है न मैं उठी नम हाँ तांसरासम्बताओं ने अहिर्वता है ना मैं उठी नम हाँ सचमुच भगवान ये मैं नहीं जानता था ये मेरा ज्ञान नहीं है ये मेरी प्रज्ञा नहीं है ये तो आपने प्रकाश करके कृपा करके हमको दिया है समझाया है नमस्कार का अर्थ है अपने आप से है नहमता और ममता ऐसी मुक्त कर लेना

तब तो आपका अल्पदेश हुआ नमस्कार करके फिर उसने प्रस्थितिया जो उन्होंने कहा था उसको दिहरा दिया और बिहरा करके पूछा कश्मीर आकाश एक त्रेत अद्ञाकृत आकाश है नाम रूप का आधार आकाश है नाम रूप का बीज आकाश है तो वे सिदाकाश ही

परंतु नाम रूप विशिष्ट है नाम रूप प्राधिक है नाम रूप की अभिव्यक्ति की शक्ति जिसमें लीन है ये तो आकाश सविशेष आकाश किस निर्देश में किस निर्ग शोष में एक है और तो शंकराचार्य तो अखबार में

कहा कि इस प्रश्न में एक लिंग आता है। युद्ध से क्या है कि तो जहाँ शास्त्रार्थ होता है नहा तो एक मुद्रह खान नाम का देश माना जाता है इस तो विशेष करते हमारे न्याय विशेषक वालों ने अनेकों प्रकार के बीस प्रकार के मुद्रहस्थान का निशा किया है

ना ना जब बादी और प्रतिदादी दोनों तो दो तो तो तो में से कोई ऐसी जगह पर पहुंच जाए तो उनको चुप करा दिया जाए पर नहीं बोल सकते यार बैठे जागुदे की खान में डालने से जो है ये बिल्कुल उधर तक साफा रजू के अंदर बच जाए से फसरी गले में लगा

ऐसा प्रश्न जाग के सामने गारे ने उपस्थित किया हम अपनी अवस्था में शास्त्रा से बड़े हैं। रखते तो हमारा टूट गया दिल हुआ तो संघित लक्ष्मण शास्त्री प्रावेद थे महान धर्म प्राण उनके तो तो स्थान विविध विद्यालय में प्रति वर्ष भाद्र शुत्र चतुर्थी आस पास

शास्त्रार्थ होता था और इन दिनों राजेश्वर शास्त्री राज्य निकल रहे थे आगे उठ रहे थे और इनको प्रकाशित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करते थे किसी भी विषय का शास्त्रार्थ है भक्स्थ बना दे राजेश्वर शास्त्री जाए अपने संपर्क मध्य दीदी शास्त्रार्थी आते थे बोलिए करते थे मैं बहुत शास्त्रार्थ सत्र थे

बहुत बड़ी तो था आपको तो बिल्कुल से बताएंगे तो यदि अनुभव का विषय है कि नहीं है

जब वो बसन का विषय नहीं है अनुभव का विषय नहीं है तो इसकी प्रतिपत्ति ही नहीं हो सकती इसका अनुभव नहीं हो सकता और जिसका अनुभव नहीं हो सकता उसको बोलना निग्रह स्थान है तुम एक ऐसी बात कह रहे हो जो कहीं नहीं जा सकती तो इसका तो अनुभव ही नहीं होता है दोनों लोग बोलते हैं

तो अबाच्य का जब बतन बोलोगे अदाक्ष का वर्णन करोगे तो दुप्रतिपत्ति हो गई गृद्धत प्रतिपत्ति एक अवाच्य वस्तु को वाच्य बना करके बोल रहे हो तो ये बात बताओ कि जिस वस्तु का तुम वर्णन जार करने जा रहे हो जो अनुभव का विषय है कि नहीं है नहीं है तो क्या बोलोगे

और यदि बोलोगे अनुभव का विषय न होने पर भी बोलोगे तो व्यक्ति के स्वरूप के विपरीत बोलने के कारण विप्रतिपत्ति होगी तो अप्रतिपत्ति अथवा विप्रतिपत्ति अनन जी की अथवा विरुद्ध नि इन दोनों प्रकार से ग्रस्त होने के कारण जागल किए इन तो कुछ नहीं बोल सकते इसलिए अब बताए

ये जो संपूर्ण नाम रूप का बीज नाम रूप कर्म का बीज जिसमें जाति जाति का बीज व्यक्ति व्यक्ति का बीज कर्म का बीज नाम का बीज रूप का बीज जिसमें छिपा हुआ है वो वस्तु है है? अब आप अपने अध्यक्ष वेदांसिंह का एक तर्क बनाते हैं

भी सभीज वस्तु कहां रहती है सभीज में कि निर्दीज में तो यदि कहो कि सभीज वस्तु सबीज में रहती है तो पहले बीज से दूसरा बीज विलक्षण है कि वही है यदि वही है तो आत्माश्रय हो गया

और पहले बीज का दूसरा बीज आश्रय है तो दूसरे बीज का भी कोई कोई आश्रय होगा है ना यदि कहो पहले बीज आश्रय है तो अन्य में आश्रय हो जाएगा और और बीज की कल्पना करें तो चक्रिका करती होगी और उससे भी आगे बीज की कल्पना करें तो अन्य हो जाएगी और यदि कहने की निर्बीज में सबीज है तो बदते व्याघात हो जाएगा

उसलिए प्रश्न ये है कि ये सविशेष सविशेष में है कि निर्विशेष में है ये साकार निराकार साकार में है तो नारायण अब उसको समझाने का उपक्रम करते हैं ये वेदांश का एक तरह दूध विषय है सहोगा सदक्षरंगारगी

ब्राह्मणा अभिदी एरे गार्गी ये अक्षर है एकदे तुमने जो पूछा है ये है तुमने क्या पूछा है वो तो वस्तु क्या, क्या है जो वस्तु है अक्षरा

क्षीयते न क्षरती इतवा अक्षरा तद अक्षरम हे गारे अक्षर सत्य है तेरे प्रश्न तो है की अराच्य को बोल रहे हो क्या अनुभव को बोल रहे हो क्या बोल रही मैं बोल रहा हूँ तक परंतु ग्रामीण अभी बदलते मैंने इसमें आगम है

इसमें परम्परा है इसमें संप्रदाय है महापुरुषों ने इसको इसी तरह से समझाया है नम्बाच्यक्ष न तो न प्रति सदेयम इस मैं अवाच्य का वर्णन नहीं कर रहा हूँ ब्राह्मण लोग ब्रह्मज्ञानी लोग महात्मा लोग हमेशा ऐसी इसका इसी प्रकार वर्णन करते आए हैं

और इसका साक्षात्कार न होता हो वो बात नहीं है अब ज्ञावती के द्वारा इसका साक्षात्कार होता है वो अक्षर क्या है इसका मूल श्रुति करी एक बार आनंद गौल स हो पद गयी पदक्षरण दारिया अभी बदत अस्थूलम अना

भस्व अदीर्घम अलोहित अस्मोह अछायातन अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगमघन अचक्षुष अश्रोत्र अवाज अमन अतेजस्क अम अत्रम

अनंतरम अबा न तदस्ना किंचना न कदनाथि कश्चना ते लो। ते लो अपने मन की कल्पनाओं में नहीं, नहीं पसना ये कह रहे हैं कि कल्पनाओं के प्रतिषेध के द्वारा जो अशेष विशेष निषेधा अवशेष है

अशेष विशेषों का निषेध कर देने के बाद भी जिसका निषेध नहीं होता है जो निषेध का भी साक्षी है जिससे निषेध प्रकाशित होता है जो निषेध का भी अधिष्ठान है निषेध जिसमें अध्यक्ष है वो अध्यय वस्तु

निषेध लिखे ना के द्वारा वो वस्तु जानी जा सकती है और के द्वारा वो बोली जा सकती है ऐसा पहले के ब्राह्मण ने बोला है और हम भी बोल रहे हैं और अविद्या अविद्यावृत्ति के द्वारा पहले ही लोगों ने इसका अनुभव किया है और हम भी कर रहे हैं तो अब इसका निरूपण है अस्थूलम आना आहस्व

आदि आदिर्घान आलोहिता देते हैं अस्था इसमें ये दो दृष्टि है एक है विवेक की दृष्टि और एक है अनुभव की दृष्टि ये तो आपको मालूम ही है कि कोई भी वैदिक आचार्य ऐसा नहीं है

जो ज्ञान के बिना मुक्ति को स्वीकार करता है, ऐसा वैदिक आचार्य नहीं है जो अपने को वैदिक माने और बिना ज्ञान के मुक्ति को स्वीकार करे ऐसा कोई आचार्य नहीं है मैला एक लोग ही तत्व ज्ञान से ही इस श्रेष्ठ का अधिगम मानते हैं

जो भी लोग ही विवेक ख्याति से ही कई मानते हैं उनमें भी अविद्या की निवृत्ति अपेक्षित है तो दौदिक आचार्य होना और बिना ज्ञान के वित्ती मानना ये सत्य नहीं है वैष्णव शैर शास्त्र गणपत्य सौर ये सत्यों को जब विशिष्ट मानते हैं

विशिष्ट ज्ञान से मुक्ति मानते हैं शिव शिव विशिष्ट यदि तत्व है तो शिव शिव विशिष्ट तत्व से ज्ञान से मुक्ति होगी वो शिव शिव विशिष्ट तत्व का ज्ञान क्या होगा कहो तो सोनुशील भक्ति रूपा वो भी भक्ति रूपा फेनुशील होगी वो एक प्रकार की प्रम् होगी बुध के बिना मुक्ति कोई स्वीकार नहीं करते

ष मुक्ति के लिए कैरल्य मुक्ति के लिए है ना प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व से बेध से अविद्या की जो निवृत्ति होती है उस अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मस्वरूप मुक्ति के लिए इस निषेध की आवश्यकता पड़ती है

थ होता है दो में से एक को तो अलग निकाल लेना और एक रख लेना और तत्व ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप तत्व तो अस्थूल आनाणी अहरस्वम कहता है बाबा जो तो जो स्थूल से विक्षण है जो ये स्थूल जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उनसे अन्य है

कब तक फूल से है तो अनु होगा बोले नहीं आना नहीं ये अनु नहीं।, नहीं, नहीं है कब तक रहस्य होगा कभी रहस्य नहीं है कब तक वो दीर्द होगा नहीं वो दीर्द भी नहीं है चार विशेष चार शब्दों के द्वारा परिमाण का निषेध कर दिया परिमाण जो है वो एक तो लंबाई है एक छुटाई है

उसमें लंबाई चौबाई होती है और एक लंबाई चौबाई से रेत परमाणु रूप होता है अनुरूप होता है तब दोनों चीज दोनों चीज उसमें नहीं है और न उसमें स्थिरता परिमाण है और न अता परिमाण है ऐसा वो अक्षर है वो अक्षर क्या है तो निषेध के द्वारा उसकी प्रतिपत्ति करो अलोहितम अहम अच्छा

ये लाल है न उसमें चिकनाई है न उसमे छाया है न उसमे तमस है न गायु है न आकाश है न उसमे संग है न रस है न गंध है ये गुणों का निषेध और इंगलों का निषेध करता है न चक्षु है न श्रोत्र है न दानी है न मन है न तेज है न प्राण है

न मुख है न मात्रा है अनंतरम अबाज्य बाहर और भीतर का भोग ही नहीं है स्व्यारोमें तो बाहर और भीतर का कोई तो भोग नहीं है का अच्छा भाई जो कुछ खाता पीता तो होगा तो बोले न प्रदर्शना की कुंचना

किसी वस्तु का भोजन नहीं करता है का अच्छा तो कहीं उसी कोई खा न जाता है पर न प्रदर्शनार्थी कश्चन स्वयं भी उसका नाश नहीं है दूसरे के द्वारा भी नाश नहीं है वो किसी का भोगता भी नहीं है क्योंकि भोगता यदि होगा तो भोग हो तो के बिना शुरू हो जाएगा यह आपको मालूमी है देवता लोगों को

ये आदर्श है महाराज जो जंग में आप हवन करो तब उनका पेट लड़ता है जिन दिनों में दलित लोगों की प्रबलता होती है और जग दग को बंद करवा देते हैं उन लोग उन दिनों में दो लोग भूखे भूखे भटकते हैं उन ब्रह्म कैसा है जो ये कुछ खा पी करके एक चमकने वाला नहीं है अनशन अन्यो अभिचा के

बिना कुछ अपना भोग बनाए ही किसी का भोग बिना ही ये खुश रहता है और न सदर्शना का इसका कोई भोग करता है मैंने इसका भी कोई भोग नहीं कर सकता ये भोक्ता और भोग बनवाए से वर्जित है अटा हिता दो

क्षु अकाणिका जवनो ग्रहिता तस्वु चेकर्ण सब न चाहे ये महाराज कहाँ पाए बिल्कुल नहीं लेकिन सबको पकड़े हुए हैं सब जो संचय हुए हुआ है जवन भी है और ग्रहीता भी है

आंख नहीं है पर देखता जो आंख से देखेगा वो सिर्फ देखेगा और थोड़ी दूर तक देखेगा क्योंकि आंख की शक्ति के अनुसार देखेगा ये बिना आंख ही देखता है और ये कान से सात कान से सुनते है ये बिना कान को सुनता है ये सबसे जानता है इसको कोई नहीं जानता है सो तो इस तरह से मनाज ये अनास परब्रह्म है अनाथ पर है कहीं तो भी इसका नाप नहीं है न इसमें दाहर है न घर है

न प्रदर्शनाती कष्ट न प्रदर्शनाती काम द्वितीय था, था। इसमें कोई भी विशेषण नहीं जुड़ता है एक मेवाद द्वितीय कौन कम विशेषक है एक मेवाद द्वितीय है वो किसके द्वारा उसका विशेषित किया जाए

ऐसा जो संपूर्ण विशेषाओं का प्रतिषेध करके उस परमात्मा के अस्तित्व का पुनः साधन किया है तो जरा लौकिक बुद्धि से भी बताओ केवल निषेध ही निषेध अन्य दृष्टि से भी तो बताओ कि वो संसार में पैसे देखने में आता है उसका तो बिल्कुल इसी लोक में प्रत्यक्ष में अनुभव होना चाहिए

सबका निषेध करके विभेद करके ही अनुभव है तो ये तो ऐसा हुआ कि एकांत में तो ये चीज सची है और बाहर आने पर बिल्कुल न हो हमारा जो, नारे, नारे जो है हमारा जो परमेश्वर है बड़े उपलक्षण परमेश्वर है देखो कई लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हाथ जोड़ने में ही बसते रहे आप जानते हैं ना सात दिन में एक दिन हाथ जोड़ ले काम

वो कभी दीखने वाला नहीं है मिलने वाला नहीं है ब्यौहार में आने वाला नहीं है एक दिन हाजिर जाएगा महाराज कोई कोई कहते हैं कि है तो वह मिलता तो कभी नहीं है वो क्या मालिक हुआ है कभी प्रजा से कभी मिले ही नहीं ऐसा भी कोई मालिक होता है जो प्रजा से कभी नहीं मिले

तो बोले भाई कुछ इसका शासन हाँ। कुछ कोई सरकार को है सर कैसी है तो बोले कहीं अज्ञात है अज्ञात देश में रहती है अज्ञात काल में काम करती है उसके तो अज्ञात विधान है में अज्ञात अज्ञात अज्ञात क्या अज्ञानी है ना ये तो अज्ञानी की बीला हो गई बोले बस काम करते जाओ उसके कानून जैसे जैसे हम बताते हैं की ये ये उसके कानून है उसके अनुसार तुम काम करते चलो

कभी कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी रूप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये निराकार निराकार निराकार कह करके महाराज ऐसा दूर कर दिया हमारे यदि परमेश्वर हमारा निराकार है तो निर्विशेष साक्षात् अपना आत्मा है साक्षात संभव होता है अपनी आत्मा के रूप में

और यदि वो साकार है तो वैकुंठ में गोलोत में अवतार के समय भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है हमारा बिल्कुल तो, ये लोग विश्वास विश्वास बोलते हैं ना बात क्या ये विदेशी है तो विदेशी और विधर्मी संस्कारों से संस्कृत हो करके

वो ऐसा मानने लगे कि ईश्वर तो केवल विश्वास की ही व्यक्ति है ये ये हमारा ये बौद्धिक धर्म नहीं है जब साक्षात अपेक्षा ब्रह्म जिसके बारे में जिसके बारे में बार बार कहा जाए कि जब साक्षात अपेक्षात ब्रह्म उस पर तो ये लाल ये दोष लगाया है कि तो वो तो कभी किसी को देखते ही नहीं है वो तो कभी किसी के अनुभव में ही नहीं आता है न

तो सुनने उसकी निराकार तो मानी कुरान पुरा, और गाइबल के अनुसार पूरी बात है उसकी निराकारता तो मानी कुरान और गाइबर के अनुसार और आक्षेप किया वेद तक आक्षेप किया उपनिषद तक कभी वेद और तो किया नहीं अब अद्भुत बात है और वो नहीं है कहीं किसी धर्म में ना

इस जगत का जो हम देख रहे हैं उसका अभिन्न निमित्तों के कारण पर ब्रह्म परमात्मा है नाती भी वही तुम्हार भी वही बना भी वही बनाता भी वही चलता भी वही चलाता भी वही आप जिस निराकारों जिन निराकारों के बारे में जानते हैं जिन निराकारों के बारे में जानते हैं वो निराकार

ये निराकार बनते नहीं है वो सृष्टि के रूप में प्रगट होते नहीं है ये समृद्र साकार सृष्टि उनका रूप है साल ग्राम भी परमात्मा और नर्मदेश्वर भी परमात्मा और शीतल का पेड़ भी परमात्मा और गाय भी परमात्मा और ये महात्मा भी परमात्मा ये बात उनमें नहीं आ सकती क्यूँकी उनका परमेश्वर जो है उनका परमेश्वर अजिम्मे का आदान कारण है

एक ये बात सुतरी है कि विकार के भय से विकार के भय से बलत संप्रदाय ने उसको अधिकृत परिणामी मानते हैं और विशेषण की दृष्टि से विशेषण की दृष्टि से सर्वरिप में परिणामी शरीर शरीर भाव की दृष्टि से विचित दौ संप्रदाय में मानते हैं कार्यकारण की दृष्टि से गोता दलव संप्रदाय में मानते हैं शक्ति विक्षेप की दृष्टि से ऋणार का भी मानते हैं

महाराज ये बात सूच रही है की अब्वेल जो है वो केवल विदर्भ रूप से अभिमन्यु का कारण कारण मानते हैं जो भी जब तक अनुभूति नहीं हो जाए तब तक सब बिल्कुल जय कि और अनुभूति होने पर परमात्मा के सिवाए और कुछ है ही नहीं ये ये जो स्थिति है ना इसको आप कहने के दूसरे मजहबों से मिलाते हैं सब एक सब एक सब एक अरे बाबा भोल रखने के लिए सब एक है न

रखने के लिए सब एक है दोस्ती करने के लिए सब एक है है न परन्तु जहाँ तत्व का निरीक्षण होगा कहाँ जो साथ में आसमान में छुपा हुआ कहाँ केवल निराकार रहने वाला कहा कभी किसी के अनुभव में नहीं आने वाला हमेशा हाथ बोड़ने देख का विषय एक ने कहा सात दिन में एक दिन कह एक ने एक एक एक कहा कहें दिन भर में दिन भर में पांच लाख ये बात दूसरी है

परंतु वो हमारे चलने में फिरने में बोलने में, में सारी क्रिया में कवै वही भरा हुआ है अनुभव रूप से भी वही अग्रिकील है और व्यावहारिक रूप से भी वही सर्वात्मा वही सर्व है तब ये बात हमारी ऐसी अहिपिंसद एक और सिद्धांत तो की व्यवेक्षा है की इसको वेस्त करते महाराज आश्चर्य हो जाना पड़ता है आओ आप बोले

देखो अनुभव होता है साक्षात अतरक्ष और अनुभव हो जाने के बाद प्रत्यक्ष होता है सर्वरूप पर में परंतु यदि आप अनुमान भी चाहते हैं उसके बारे में तो आइए अनुमान भी उसके बारे में एक कस्यवा अक्षर अच्छा, स्व अच्छा, प्रकाश में गारी सूर्या चंद्रमस विधुत पृष्ठ एक तस्वीर

अक्षरस्य अक्षर प्रकाशने गारी दवा पृथ्वी विधृते ठता वै अक्षर प्रकाशन प्रकाशने गारग मीमेषा मुहूर्ता अहोरा अर्धमागवा संवत्तराधुता एक अक्षर प्रकाशने गारी प्राच्येन सेन्दं

अ्याम अन अक्षर से प्रशासन गारे जगते मनुष्या प्रशंसा के जजानन गर्दी पितरेन्वायता ये अक्षर पत्र है इसी के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा ये दोन पकड़े ये नियम से अपना काम कर रहे हैं

पृथ्वी दो और पृथ्वी लोग बिल्कुल नियम से काम कर रहे हैं कहे रात, प्रादी जो काल है वो अपना काम बिल्कुल ठीक ठीक कर रहे हैं नदियां जो हैं, प्राची और प्रती दो बह रहे हैं और उसी के प्रशासन में मनुष्य जो है वो दाता की प्रशन्सा करते हैं वो इसी प्रशासन है

और दो गण जगमान का और पितृगण दर्ज होम का अनुवर्तन करते हैं इसी के प्रशासन में यही महाराज इसी का प्रशासन सर्गोपरी है बोले कोई और संचालन करे और जो अचेतन को संचालन का कर्ता मानते हैं वो अंधे के हाथ में अपना हाथ कसला देते हैं

जगत का कारण अचेतन नहीं हो सकता जब होगा तो चेतन ही होगा इतने नियम हैं, इतनी पद्धतियाँ हैं, ऐसा शासन है ऐसी व्यवस्था है ऐसा प्रबंध है अलिदान दर्शन है तो इसके अनेक महाराज अचेतन कारण बाद का खंडन बारंबार बारम्बार और एक बात आप ये भी मांगे चाहे शंकर हो चाहे

चार्य हूं चाहे मध्माचार्य हो चाहे निमारकाचार्य हो चाहे बल्भाचार्य हो शू स्वस्थ हूँ गांत हूं अचेतन को जगत कारण कोई तो नहीं मानते। है क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य है तीक्ष ना रत्नानि रचना अनुपत्तिपत्च ना नानु नान ना।

ब्रह्मपूत्र में ऐसी रचना अचेतन कैसी कर सकता है पृथ्वी चंद्रढ़ा जो नद्यौ सभिता जो न महाका नारायण सबका प्रेरक सबका का सबका धारक चेतन आत्मा है अब

सबका तो संचालन करते हैं ये एक प्रश्न किया प्रसंग बताया भाष्य ने ये प्रसंग उठाया कि ये कर्म का फल अपूर्व देता है ऐसा क्यों न माना जाए माने ऐसा एक कल्पना पूर्व नीमांसक लोग एक कल्पना करते हैं कि तो हम कर्म करते हैं यहाँ

और इसका फल मिलता है स्वर्ग में मरने से बाद या दूसरे जन्म में तो कर्म को करने के बाद यही पूरा हो गया यही समाप्त हो गया यही नष्ट हो गया अब परलेक में इसका उसका फल कि अगले जन्म में मिले ये पैसे समझे हैं तो बीच में पूरी कड़ी जोड़ने वाली चीज चाहिए तो जो जो, जो कड़ी जोड़ने वाली चीज है उसका उन्होंने नाम असूर्व रखा

उन्होंने कहा कि चूंकि फल मिलता है ये बात तत्व है और दूसरी प्रकार से कर्म और अर्थ के संबंध की सिद्धि नहीं होती है इसलिए कर्म और फल प्राप्ति के बीच में एक अतिरिक्त नाम की वस्तु स्वीकार करनी चाहिए

जो अंगापूर्व भी होता है और समूहा भी होता है एक अंग एक अंग पूरा होने पर भी एक अपूर्व उत्पन्न होता है और एक एक अपूर्व उत्पन्न होता जाता है और सारा कर्म पूरा होने पर भी एक अपूर्व उत्पन्न होता है और वही मनुष्य को कर्म का फल देता है बोले की नहीं भाई ये जो तुम्हारी कल्पना है वो अवैध है अशास्त्रीय कथ्य

तो पहले से यह बताओ कि वेद में इस प्रकार के अतूर्य का वर्णन कहा है किंतु तो तो अर्थाशक्ति के तो, अर्था प्रमाण से मानते हैं अर्थापत्ति के मान में अन्यथा निष्पत्ति जब दिन करे किसी भी प्रकार से इस बात की सिद्धि नहीं होगी

तो अन्यथा निपत्ति तो तो के द्वारा हम यह सिद्ध करेंगे कि अर्था अपन है क्योंकि तो कर्म से फल मिलता है इसलिए कर्म और फल के बीच में इससे जोड़ने वाली कोई न कोई चीज पैदा होती है, तो है और इसकी कला में अपूर्व जो कर्म ही नहीं था कर्म भक्त कर्म शुरू

कर्मानुष्ठान के पहले जो योग्यता कर्म में या पुरुष में नहीं थी वो योग्यता योग्यता शास्त्र बनिया जा अपूर्व बने की सत्य थे कई अपूर्व दावा देकर ये जो कुल तंत्र बिना अपूर्व के फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती ये बात बिल्कुल गलत है कल्पना करने के लिए भी कुल आधार तो हुए

<igoen> <……Doing> कल्पना करने के लिए भी कोई आधार चाहिए क्या आधार है जैसे हम दुनिया को में कोई कर काम करते हैं तो उससे परिवार के लोग प्रसन्न होते हैं माता पिता प्रसन्न होते हैं अपना स्वामी प्रसन्न होता है अपना स्वामी प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के काम करने वाले को काम करने वाले को मालिक मजदूरी देता है मालिक पुरस्कार देता है

ईश्वर तो के सामने सब कुछ है उसके लिए कोई अदृष्ट तो है ही नहीं तो लोक रीति से यही मानना चाहिए यह। कि हमारे कर्म का फल बिल्कुल सीधे ईश्वर से ही प्राप्त होता है

हमारा जो स्वामी है उसी से प्राप्त होता है अब एक ईश्वर है सर्वशक्ति और फिर वो सबके कर्म से जनित असूर्व को धारण करता है और वो फिर सबको ऐसे फलदान करता है ये न मान करके एक कर्म समर्थ ईश्वर है और उसी से खल की उत्पत्ति हो जाती है जब अन्यथा उत्पत्ति हो जाती है तब उसके गीत में की कल्पना करने का क्या कारण है इसमें अतिर अब असूर्व की वो बात

नहीं है बात तो यह है कि परमेश्वर ही सबको अपने अपने कर्म का फल देता है ऐसा अच्छा में हम लोग पूर्व मीमांसा के अनेक सिद्धांतों को नहीं मानते है। हैं ये अकेतन अपूर्व को जगत का उपादान मानता है हम ये नहीं मानते हम तो ईश्वर को जगत का अभिन्न निमित्त उदान कारण मानते हैं ये महाराज अपूर्व को तो फलदाता मानता है हम ईश्वर को फलदाता मानते हैं

ईश्वर को ईश्वर को फलदाता मानते हैं जो कर्म का फल मानता है स्वर्ग और हम कर्म का फल मुख्य फल स्वर्ग नहीं मानते हैं हम तो कर्म का फल मुख्य मानते हैं अंत चरण की शुद्धि

अंतकरण की शुद्धि होने से परमात्मा की भक्ति परमात्मा में रुचि परमात्मा के प्रति जिज्ञासा ये अंतकरण दिव्य दान तपस्या आदि के द्वारा या तो अंतकरण शुद्ध हो या जिज्ञासा की उत्पत्ति हो या ज्ञान हो और महाराज ऐसा भी हो सकता है

नारायण तो ये, ये अंत करण को शुद्ध भी करे यदि सन्यासी नहीं हो तो कर्मानुष्ठान के अंतकरण शुद्धि भी होती है और जिज्ञासा भी पैदा होती है और ज्ञान तक पहुंचा देता है कर्म कर्म की बड़ी भारी महिमा है ये सब ठीक है परंतु कर्म से सिर्फ स्वर्ग ही मिलता है स्वर्ग कर्म का फल है या लौकिक सुख मात्र ही कर्म का फल है

छोटे समय बुद्धि क्या देखिए छोटे समय तो बुद्धि नहीं देखी है तब साक्षात नाम क्या होता है तब साक्षात नाम होता है रोशनी से घर को देखने वाला नहीं हंस से रोशनी को देखने वाला नहीं बुद्धि से हाँ को देखने वाला नहीं जो बुद्धि से भाई और भाई रोशनी से देखने वाला है उसका नाम है

साक्षात ले जाता है और यही दोन है है तो समझाते हैं का साक्षात कर समाधि दो सार समाधि परन्तु फिर महीने दो महीने में उसको दहराना पड़ेगा

अच्छा ये ये ये तो इस तरहें तरहें तरौंगे तरौंगे। तो है। तो लिए है रख में में तो पर जो नहीं करो शुरू करते थे तो दो दो दो दो तो

हैं तो जिस मनुष्य ने शुरू किए और सोच सुनिंद होने वाला है उसके गंगा स्नान करने के लिए पिछले कहानी पिछले सौ दिन तक चलने लगा है ना चाहिए कहानी पिछड़ा नहीं है ठीक है देखो आपने ज्ञान की बात है

हम कोशिश ये करते हैं कि आप संस्कृत के किसी शब्द को भले न समझें और इसकी शास्त्रीय परिभाषा भी आप भले न समझें लेकिन आज आपकी भाषा में ये बात समझने आ रही हमारा भाषा में आग्रह नहीं है आग्रह है, हिंदी की अंग्रेजी इससे लड़ने वे राजनीतिक नेताओं को

राजनीति की बात है हमें भाषा नहीं चाहिए हमको ज्ञान चाहिए हमको प्रांत नहीं चाहिए हमको राष्ट्र चाहिए हमको नजर नहीं चाहिए हमको धर्म चाहिए नारायण तो नारायण हाँ हमको हमको मनुष्य चाहिए हमको इंसान चाहिए है ना हमको भाई बिरादर

भाई बिरादर नहीं चाहिए उनको इंसान चाहिए उनके भाषा नहीं चाहिए उनके ज्ञान ये आप आए बस्ती के आप बस्ती के समझ सी की क्या है तो भाग्य बल की सरदान करे यह प्राण न प्राणी की स आत्मा सरदान करा है यह अचानी न अचानी

ये तो सब ठीक है परंतु कर्म से सिर्फ स्वर्ग ही मिलता है स्वर्ग कर्म का फल है या लौकिक सुख मात्र ही कर्म का फल है तो हम लोग ये तो हम लोग तो लो मानते ही नहीं है पूर्वी मनों के अनेक और बात भी हम नहीं मानते हैं वो आकार्य मानते हैं हम अनित मानते हैं आहा। लो, आहा। भी बड़ा

आ, बड़ा अंतर है आ, हम वो स्वप्न को आ, वो स्वप्न को कर्म का फल मानते हैं सत्य मानते हैं यथार्थ मानते हैं हम स्वप्न को माया मात्र मानते हैं ये बात ब्रह्म सूत्र में सब निर्णय करके कही हुई है इसलिए हर जगह ईश्वर ईश्वर के द्वारा फल की प्राप्ति होती है ईश्वर जगत का दंड निमित्त प्रदान कारण है

ईश्वर की प्राप्ति जीवन का मुख्य फल है इन बातों को छोड़ करके केवल कर्म केवल कर्म केवल कर्म ये सब मानने की क्या जरूरत है तो ये है महाराज अक्षर तत्व तक्ष्वा। सत् तक्ष्वा। पदार्थ की प्रधानता से उसको परमेश्वर बोलते हैं वो उसकी लीला है कि सारी सृष्टि बनाता है

और कम पदार्थ की प्रधानता से उसको जीव कहते हैं जो अविद्या के कारण संसार में अपने को बद्ध अनुभव करता है और जब महाराज शुद्ध तत्व का विश्लेषण करते हैं तो वो जो निर्विशिष्ट चैतन्य मात्र है चिन्ह मात्र उसमें दोनों की एकता है और एकता होने पर द्वैत् की सिद्धि नहीं होती

जो बाई तो गार्गी अभिग्तवा अस्मिन लोके जुहोती जगते तपस्त सत्य बहुनी वर्ष सहसा अंत जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना हजारों वर्ष तक तपस्या करता है उसको अंत प्राप्ति होती है और जो बिना ही अक्षर तत्व को जाने मर जाता है वो कृपण है

और जो एक अक्षर तत्व को इसी जीवन में जान लेता है उसका नाम ब्राह्मण है जो बाई सदक्षर गार्गी अविता असमान लोकात्प्रयती जो एक सदांगार्गी विदित्वा असमान लोकात्प्रयसी सब ब्राह्मण सदवार अक्षर तत्व का वर्णन कर अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री ये प्रशासन श्रुति के द्वारा जहाँ तत्पदार्थ की प्रधानता से

दर्व का निरूपण हुआ वहाँ अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत के द्वारा ये प्रत्यक्ष प्रधान उस परमात्मा का वर्णन करते हैं अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात

नान्य दत्तोस्ति दृष्टि नान्य दत्तोस्ति श्रोत्री नान्य दत् मंत्री नान्य दत्तोस् विद्यात्री एक खलु अक्षरे गार्गी आकाशः ओतच प्रोतश्च इसी अक्षर तत्व में ये आकाश ओत है अब आप आकाश का अपरोक्ष अपरोक्ष अनुभव कीजिए इस परमात्मा के स्वरूप में अभी कल सुना